श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद पंचानवे 2 अक्टूबर अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण की बालक जैसी अवस्था वेदांत विचार श्री राम कृष्ण के पैर फूले हुए हैं इसके लिए वे एक बालक समान चिंता कर रहे हैं सीटी के महेंद्र कविराज आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण प्रिय मुखर्जी आदि भक्तों से कल नारायण से मैंने कहा तू अपने पैर में उंगली गड़ा कर ज़रा देख तू तो सही उंगली का निशान बनता है या नहीं उसने गढ़ा कर देखा तो निशान बन गया तब मेरे जी में जी आया कि मेरे पैरों का फूलना भी कुछ नहीं है मुखर्जी से तुम भी ज़रा अपने पैर में उसी तरह उंगली गड़ाओ गड्ढा हुआ मुखर्जी जी, जी हाँ श्री राम कृष्ण अब मेरा जी ठिकाने हुआ मणिमलिक आप बहते हुए पानी में नहाया कीजिए दवा की क्या ज़रूरत है श्री राम कृष्ण नहीं जी तुम्हारा अभी खून ताज़ा है तुम्हारी बात ही कुछ और है मुझे बच्चे की अवस्था में रखा है एक दिन घास के जंगल में मुझे किसी कीड़े ने काट लिया मैंने सुना था सांप अगर दो बार काटे तो विष निकल निकाल लेता है इसी ख्याल से बिलों में हाथ डालता फिरता था एक ने आकर कहा यह आप क्या कर रहे हैं सांप जब उसी जगह फिर काटता है तब विष निकाल लेता है दूसरी जगह काटने से नहीं होता मैंने सुना था शरत काल की ओस लगाना अच्छा है उस दिन कलकत्ते से आते हुए गाड़ी में से सिर निकालकर मैंने खूब ओस लगाई सब हंसते हैं सीती के महेंद्र से तुम्हारे सीती के वे पंडित जी अच्छे हैं वेदांत बागीश हैं मुझे मानते हैं जब मैंने कहा तुमने तो तु खूब अध्ययन किया परंतु मैं अमुक पंडित हूँ ऐसे अभिमान का त्याग करना तब उसे बड़ा आनंद हुआ उसके साथ वेदांत की बातें हुई मास्टर से जो शुद्ध आत्मा है, वे निर्लिप्त हैं उनमें माया या अविद्या है इस माया के भीतर तीन गुण हैं: सत्य रज और तम जो शुद्ध आत्मा है उन्हीं में ये तीनों गुण हैं किंतु फिर भी वे निर्लिप्त हैं आग में अगर आसमानी रंग की बड़ी डाल दो तो उसकी शिखा उसी रंग की दिख पड़ती है लाल बड़ी छोड़ो तो शिखा भी लाल हो जाती है परंतु आग का अपना कोई रंग नहीं है पानी में आसमानी रंग डालो तो आसमानी रंग हो जाएगा और फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रंग रहता है चांडाल मांस का भार लिए जा रहा था उसने आचार्य शंकर को छू लिया शंकर ने ज्यों ही कहा तूने मुझे छू लिया चाण्डाल बोला महाराज न तुम्हें मैंने छुआ और न मुझे तुमने तुम तो शुद्ध आत्मा हो निर्लिप्त हो जड़ भरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रघुगण से कही थी शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है और शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं सकता पानी में नमक घोला हुआ हो तो आंखें नमक को देख नहीं सकती जो शुद्ध आत्मा है वही महाकारण कारण का कारण है स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण ये इतने हैं पांच भूत स्थूल हैं मन बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म हैं प्रकृति अथवा आद्याशक्ति की कारण रूपणी है ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है यही शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है ज्ञान कैसे कहते हैं इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और मन को उसी में लगाए रहना इस शुद्ध आत्मा को जानना यही ज्ञान है कर्म कब तक है जब तक देहाभिमान रहता है अर्थात देह में मैं हूँ यह बुद्धि रहती है यह बात गीता में लिखी है देह पर आत्मबुद्धि का आरोप करना ही अज्ञान है शिवपुराण शिवपुर के ब्राह्मण भक्त से आप क्या ब्राह्मण हैं ब्राह्मण जी हाँ श्री राम कृष्ण हास्य मैं निराकार साधक का मुँह और उसकी आँखें देख कर, इसे समझ लेता हूं। आप जरा डूबिए ऊपर उतराते रहिएगा तो रत्न आपको नहीं मिल सकता मैं साकार और निराकार सब मानता हूँ बड़ा बाजार के मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया श्री राम कृष्ण उन लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से आहा ये सब कैसे भक्त हैं सबके सब, सब श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं स्तुतियाँ पढ़ते हैं और प्रसाद पाते हैं इस बार इन लोगों ने जिसे पुरोहित रखा है वह भागवत का पंडित है मारवाड़ी भक्त मैं तुम्हारा दास हूँ यह जो कहता है वह मैं कौन है श्री राम कृष्ण लिंग शरीर या जीवात्मा है मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों के मेल से लिंग शरीर होता है मारवाड़ी जीवात्मा कौन है श्री राम कृष्ण पाशों से बंधा हुआ आत्मा और चित्त उसे कहते हैं जो किसी चीज की याद आने पर अहा कर उठता है मारवाड़ी भक्त महाराज मरने पर क्या होता है श्री राम कृष्ण गीता के मत से मरते समय जीव जो कुछ सोचता है वही हो जाता है भरत ने हरिण सोचा था इसीलिए वह वही हो भी गया था यही कारण है कि को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है दिन रात उनकी चिंता करते रहने पर मरते समय भी उन्हीं की चिंता होगी मारवाड़ी भक्त अच्छा महाराज विषय से वैराग्य क्यों नहीं होता श्रीराम कृष्ण इसे ही माया कहते हैं माया से सत असत और असत सत जान पड़ता है सत अर्थात जो नित्य है पर ब्रह्म है असत संसार है अनित्य है पढ़ने से क्या होता है साधना और तपस्या चाहिए उन्हें पुकारो भंग भंग चिल्लाने से क्या होगा कुछ पीना चाहिए यह संसार कांटे के पेड़ की तरह है हाथ लगाओ तो खून निकल आता है अगर कांटे के पेड़ के संबंध में बैठे ही बैठे यह कल्पना करते रहे कि पेड़ जल गया तो क्या इससे वह कभी जल जाता है ज्ञानाग्नि लाओ वही आग लगाओ तब पेड़ कहीं जल सकता है साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है फिर तो सीधा मार्ग है मोड़ पार के मोड़ पार करके अनुकूल वायु में पाल लगाकर नाव छोड़ दो जब तक माया के घेरे के भीतर हो तब तक माया के मेघ हैं तब तक ज्ञान सूर्य की किरणें नहीं फैल सकती माया का घेरा पार कर जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे तब ज्ञान सूर्य अविद्या का नाश कर देगा घर के भीतर ले आने पर आतसी शीशे से कोई काम नहीं हो सकता घर के घेरे से बाहर खड़े होने पर जब धूप उस पर गिरती है तब उसकी ज्वाला से कागज़ जल जाता है और बादलों के रहने पर भी आतसी शीशे से कागज नहीं जलता बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा कामनी और कांचन के घेरे से जरा हटकर खड़े होने पर अलग रहकर कुछ साधना करने पर मन का अंधकार दूर होता है अविद्या और अहंकार के बादल हट जाते हैं ज्ञान लाभ होता है कामनी और कांचन ही बादल है श्री राम कृष्ण मारवाड़ी से त्यागियों के नियम बड़े कठिन हैं कामनी और कांचन का संसर्ग लेमात्र भी न रहना चाहिए रुपया अपने हाथ से तो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 दक्षिणेश्वर मौजे से कुछ लड़के आए उन्होंने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया वे लोग आसन ग्रहण करके श्री राम कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं दिन के चार बजे होंगे एक लड़का महाराज ज्ञान किसे कहते हैं श्री राम कृष्ण ईश्वर सत है और सब असत, इसके जानने का नाम ज्ञान है जो सत है उसका एक और नाम ब्रह्म है एक दूसरा नाम है काल इसीलिए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 विवाह की बात होने पर डर से सिकुड़ जाते थे गोपाल को भाव समाधि होती थी विषय ही मनुष्यों को देखकर वह दब जाता था जैसे बिल्ली को देखकर चूहे जब ठाकुरों टैगोर के लड़के उस बगीचे में घूमने के लिए गए हुए थे तब उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था इसीलिए कि कहीं उनसे बातचीत न करनी पड़े पंचवटी के नीचे गोपाल को भावावेश हो गया था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 ईश्वर के लिए व्याकुल होते हैं रुपया शरीर सुख इन सब वस्तुओं की ओर जिनका मन नहीं है मैं उन्हीं को ही प्यार करता हूं जिन्होंने विवाह कर लिया है उनकी अगर ईश्वर पर भक्ति हो तो वे संसार में लिप्त न हो सकेंगे ही ने विवाह किया है तो इससे क्या हुआ वह संसार में अधिक लिप्त न होगा ही सिंध का रहने वाला बी पास एक ब्राह्म समाजी है मणिलाल शिवपुर के ब्राह्मण भक्त मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा हुए शाम हो गई दक्षिण के बरामदे में और पश्चिम वाले गोल बरामदे में दीपक जलाए जा चुके हैं श्री राम कृष्ण के कमरे का प्रदीप जला दिया गया कमरे में धूप दी गई श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए माता का नाम ले रहे हैं कमरे में मास्टर श्री प्रियम मुखर्जी और उनके आदमी बैठे हैं कुछ देर तक ध्यान और चिंतन कर लेने के पर श्री राम कृष्ण भक्तों से वार्तालाप करने लगे तब से ठाकुर मंदिर में आरती ही की देर है श्री राम कृष्ण मास्टर से जो दिन रात उनकी चिंता कर रहा है उसके लिए संध्या की क्या जरूरत है संध्या गायत्री में लीन हो जाती है और गायत्री ओंकार में एक बार ओम कहने के साथ ही जब समाधि हो जाए तब समझना चाहिए कि अब साधु साधन भजन में पक्का हो गया किसी केस में एक साधु सुबह उठकर, कर जहाँ एक बहुत बड़ा झरना है वहाँ जाकर खड़ा होता है दिन भर वही झरना देखता है और ईश्वर से कहता है वाह खूब बनाया है तुमने कितने आश्चर्य की बात है उसके लिए जब तब कुछ नहीं है रात होने पर वह अपनी कुटी पर लौट आता है निराकार या साकार इन सब बातों के सोचने के ऐसी क्या आवश्यकता है निर्जन में व्याकुल हो रो रो कर उनसे कहने से ही काम बन जाएगा कहो हे hey ईश्वर तुम कैसे हो या मुझे समझा दो मुझे दर्शन दो वे अंदर भी हैं और बाहर भी अंदर भी वे ही हैं इसीलिए वेद कहते हैं तत्व और बाहर भी वे ही हैं माया से अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं परंतु वस्तुत है वे एक ही इसीलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता है ओम दश दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक दूसरी तरह का शास्त्रों से उसका आभास मात्र मिलता है इसलिए कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं इससे निर्जन से उन्हें पुकारना अच्छा है गीता सब न पढ़ने से भी काम चलता है दस बार गीता गीता कहने से जो कुछ होता है वही गीता का सार है अर्थात त्यागी हे जीव सब त्याग करके ईश्वर की आराधना करो यही गीता का सार है श्री रामकृष्ण को भक्तों के साथ काली की आरती देखते देखते भावावेश हो रहा है अब देवी प्रतिमा के सामने भूमिष्ट होकर प्रणाम नहीं कर सकते भावावेश अब भी है भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं मुखर्जी के आत्मीय हरि की उम्र अठारह बीस साल की होगी उनका विवाह हो गया है इस समय मुखर्जी के ही घर पर रहते हैं कोई काम करने वाले हैं श्री राम कृष्ण पर बड़ी भक्ति है श्री राम कृष्ण भाभा वैशम हरी से तुम अपनी माँ से पूछकर मंत्र लेना श्री उत्प्रिय से मैं इनसे हरि से कभी भी न सका मंत्र तो मैं देता ही नहीं हूँ तुम जैसा ध्यान जप करते हो वैसा ही करते रहो प्रिय जो आज्ञा श्री राम कृष्ण और मैं इस अवस्था में कह रहा हूँ बात पर विश्वास करना देखो यहाँ ढोंग इत्यादि नहीं है मैंने भाभा में कहा माँ जो लोग यहाँ अंतर की प्रेरणा से आते हैं वे सिद्ध हो सीटी के महेंद्र वैद्य बरामदे में आकर बैठे वे श्रीयुक्त रामलाल खादरा आदि के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अपने आसन से उन्हें पुकार रहे हैं महेंद्र महेंद्र मास्टर जल्दी से वैद्य को बुला लाओ श्रीराम कृष्ण कविराज से बैठो जरा सुनो तो सही वैद्य राज कुछ लज्जित से हो गए बैठकर श्रीराम कृष्ण के उपदेश सुनने लगे श्रीराम कृष्ण भक्तों से कितने ही प्रकार से उनकी सेवा की जा सकती है प्रेमी भक्त उन्हें लेकर कितनी ही तरह से संभोग करता है कभी तो वह सोचता है ईश्वर पद्म है और वह भौरा और कभी ईश्वर सच्चिदानंद सागर है और वह मीन प्रेमी भक्त कभी सोचता है कि वह ईश्वर की नर्तकी है यह सोचकर वह उनके सामने नृत्य करता है गाने सुनाता है कभी सखी भाव या दासी भाव में रहता है कभी उन पर उसका वात्सल्य भाव होता है जैसा यशोदा का था कभी पति भाव मधुर भाव होता है जैसा गोपियों का था बलराम का भी तो सखी भाव रहता था और कभी वे सोचते थे मैं कृष्ण का छाता या लाठी बना हुआ हूँ सब तरह से वे कृष्ण की सेवा करते थे चैतन्य देव की तीन अवस्थाएँ थीं जब अंतर दशा होती थी तब वे समाधि हो जाते थे उस समय बाहर का ज्ञान बिल्कुल न रह जाता था जब बाह्य दशा होती थी तब नृत्य तो कर ही कर सकते थे पर बोल नहीं सकते थे बाह्य दशा में संकीर्तन करते थे भक्तों से तुम लोग ये सब बातें सुन रहे हो धारणा करने की चेष्टा करो विषय जब साधु के पास आते हैं तब विषय की चर्चा और विषय की चिंता को बिल्कुल छिपा कर आते हैं जब चले जाते हैं तब उन्हें निकालते हैं कबूतर मटर खाता है तो जान पड़ता है निगल कर हजम कर गया परंतु नहीं गले के भीतर रखता रहता है गले में मटर भरे रहते हैं सब काम छोड़कर कर तुम्हें चाहिए कि संध्या समय उनका नाम लो अंधेरे में ईश्वर की याद आती है जब हाव आता है कि अभी तो सब दिख पड़ रहा था किसने ऐसा किया मुसलमानों को देखो सब काम छोड़कर ठीक समय पर जरूर नमाज पढ़ेंगे मुखर्जी अच्छा महाराज जब करना अच्छा है श्री राम के हाँ जब से ईश्वर मिलते हैं एकांत में उनका नाम जपते रहने से उनकी कृपा होती है इसके पश्चात है दर्शन जैसे पानी में काठ डुबाया हुआ है लोहे की जंजीर से बांधा हुआ है उसी जंजीर को पकड़कर जाओ तो वह लकड़ी अवश्य छू सकोगे पूजा की अपेक्षा जब बड़ा है जबकि अपेक्षा ध्यान बड़ा है ध्यान से बढ़कर है भाव और भाव से बढ़कर महाभाव या प्रेम प्रेम चैतन्य देव को हुआ था प्रेम यदि हुआ तो ईश्वर को बांधने का मानो रस्सी मिल गया हजरा साकार आकार आकर बैठे हाजरा उन पर जब प्यार होता है तब उसे राग भक्ति कहते हैं वैधि भक्ति जितनी शीघ्र आती है जाती भी उतनी ही शीघ्र है राग रागभक्ति स्वयंभू लिंग सी है उसकी जड़ नहीं मिलती स्वयंभू लिंग की जड़ काशी तक है राग भक्ति अवतार और उनके सांगोपांग अंशों को ही होती है वो। हाजरा आह श्रीराम के तुम जब एक दिन जप कर रहे थे तब मैं जंगल से होकर आ रहा था मैंने कहा माँ इसकी बुद्धि तो बड़ी हीन है यह यहाँ आकर भी माला जप रहा है जो कोई यहाँ आएगा उसे तत्काल ही चैतन्य होगा उसे माला जपना यह सब इतना न करना होगा तुम कलकत्ता जाओ देखोगे वहाँ हजारों आदमी माला जपते हैं वे स्याए तक श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं तुम नारायण को किराए की गाड़ी पर ले आना इनसे मुखर्जी से भी नारायण की बात रखता हूँ उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊंगा। उसको खिलाने के बहुत से अर्थ हैं आज शनिवार है श्री केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन के कोलू टोला वाले मकान में श्री राम कृष्ण गए हुए हैं चार अक्टूबर अठारह सौ चौरासी गत बृहस्पतिवार के दिन केशव के मां श्री रामकृष्ण को न्यौता देकर आने के लिए हर तरह से कह गई थी बाहर के ऊपर वाले कमरे में जाकर श्री रामकृष्ण बैठे नंदलाल आदि केशव के भतीजे केशव की मां और उनके बंधु बांधव श्री राम कृष्ण की बड़ी आवभगत कर रहे हैं ऊपर वाले कमरे में ही संकीर्तन होने लगा कोलू टोली में सेन परिवार की बहुत सी स्त्रियां भी आई हुई हैं श्री राम कृष्ण के साथ बाबूराम किशोरी तथा और भी दो एक भक्त आए हैं मास्टर भी आए हैं वे नीचे बैठे हुए श्री राम कृष्ण का संकीर्तन सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण ब्राह्म भक्तों से कह रहे हैं संसार अनित्य है मृत्यु पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए श्री राम कृष्ण गा रहे हैं मन सोच कर देख कोई किसी का नहीं है इस संसार में वृथा ही तू चक्कर मारता फिरता है माया जाल में फंसकर कर दक्षिणा काली को कभी भूल न जाना इस संसार में दो ही दिन के लिए लोग मालिक मालिक कहते हैं जब कभी काल रूप मालिक आ जाते हैं तब पहले के उस मालिक को लोग शमशान में डाल देते हैं जिसके लिए तुम सोच कर मर रहे हो क्या वह तुम्हारे संग भी जाता है तुम्हारी वही प्रेसी तुम्हारे मर जाने पर अमंगल की आशंका करके गोबर से घर को डीपती पोतती है श्री राम कृष्ण कह रहे हैं डूबो ऊपर उतराते रहने से क्या होगा कुछ दिन एकांत में सब कुछ छोड़कर उन पर सोलहों आने मन लगा उन्हें पुकारो श्री राम गा रहे हैं ऐमन रूप के समुद्र में तू डूब जा तलातल और पाताल में खोज करने पर तुझे प्रेम रूपी रत्न मिलेगा श्री राम कृष्ण ब्राह्म भक्तों से तुम मेरे सर्वस्व हो यह गाना गाने के लिए कह रहे हैं ब्राह्म भक्तों का गाना हो जाने पर श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण पर एक गाना गाया यह गाना सुनकर केशव ने उसी के जोड़ का एक दूसरा गीत रचा था अब श्री रामकृष्ण गौरांग कीर्तन करने लगे भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य गीत होता रहा